वो जरा जरासंध था जब पैदा हुआ दो तो दो टुकड़े उसको फेंक दिया गया एक जरा जरा थी उसने आकर के जोड़ दिया जोड़ दिया तो ठीक हो गया इसलिए जरासंध जरा के द्वारा संदीप हुई जरा संधि बारा चीट के फेंक दिया जरा संध मर गया अब श्री ठाकुर जी पहुंचते हैं जी विष्णु जी के पास हम हाँ, राजाओं को कारागार से विमुक्त कर दिया सब राजा कारागार से विमुक्त होकर के भगवान कृष्ण की बड़ी स्थिति किया राजाओं ने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्ले आशय गोविंदा नमो नम ये राजाओं की स्थिति राजाओं ने स्थिति किया भगवान सबको खबर यात्रा कह दी थी थे ना सबका बाल बनवाया सब कुछ स्नान कराया उत्तर लगवाया तेल लगवाया हैं? और सब कुछ करके खूब बढ़िया भेंट दी सामग्री दी सबको अपने अपने राज्य में विदा कर दिया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए कृष्ण जी महाराज ने जब भगवान को देखा और सुना कि जराशंध मारा गया हैं? और बहुत सा धर्म भी उधर से आया जराशंध का लड़का सहदेव भी आया है अब महाराज युद्ध के जो तो आंखों से आंसू बहे बहते चले जाए आनंदना सुकलामचन प्रेमणा नोवाचिक मुंशन कुछ बोल नहीं पाए आंखों से आंसू बहते रहे अब इसके बाद यज्ञ जो आरंभ होने जा रहा है अब इस यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा होगी अब इस अग्र पूजा का जो प्रसंग है वो उत्तर क्षेत्र में उत्तर सत्र श्री सीतारामायण दिव्य तस्कात्माई नमोस्त रुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्त चंद्राकम गणेशल शुकमुादमृतद्रवस वत भगवत रसमानलय मुहुर हो रिता भावता श्रीवृंदवीचंद्र श्री द्वारिक भगवान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 आनंदाश्रुकला मुंचन प्रेमणा नुवाच किंचन राजस्व यज्ञ अवारंभ होने वाला है युष्ठ जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा कि जो त्रैलों की, की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं महान लोग हैं महत्तम लोग हैं श्री ब्रह्मा श्रीशंकर श्रीलिंग ऐसे लोग भी आपकी आज्ञा को सर्वधारण करके करते हैं और वह सर्वेश्वर परमात्मा आप हम लोगों के सामने बैठ करके आप ये कहते हो कि हमें आज्ञा दी ये आपका माया चरित्र है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 सुमंतु गौतम असित बुलाए गए वशिष्ठ चिवन कर्ण आये मैत्रेय कवच त्रिथि भी पधारे विश्वामित्र बामदेव सुमति जयमुनी क्रतूभि यज्ञ में दीक्षित होने के लिए आए पहल परासर गर्ग वैशंपायन अथर्वा कश्यप भौम्य श्री परशुरा भार्गव आसुरी दीपिहोत होत छंदा वीरशेल अकृतव्रण सबके सब के सब बड़े पूर्वक आहूत किए गए इसके अतिरिक्त श्रीद्रोणाचार्य विष्णु पितामह कृपाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि सौभाई विदुर जी जिनकी बुद्धि हमेशा भगवान में ही लगी रही थी ये सब बुलाये गए कागरपूर्वक थे ब्राह्मण आए क्षति आए वैश्य आए शूद्र आए ये सब यज्ञ देखने के लिए आए सब का राजा ने विजीवन स्वागत किया है सत्कार किया है और जिनकी जरूरत समझी उनको यज्ञ में दीक्षित अब यज्ञ के आरंभ में अज्ञ पूजा किसकी हो एक प्रश्न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 गौड़िया संप्रदाय के महात्मा लोग ऐसा मानते हैं और अच्छी लगती है कि श्रीवीर महाराज रामानुम संप्रदाय के उन्होंने भी इस को कुछ अंशों तक स्वीकार किया है कि वल्लवाचार्य जी महाराज ने भी एकादंश को स्वीकार किया है इसको पूरा पूरा नहीं जब वो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 जय और विजय तो प्रहलाद के रूप में सरकार दिया है जब रावण और कुंभकर्ण बने तो सरकार विभिषण के रूप में आए हमेशा विद्रोही तत्व रहा है परिवार एक है परिवार एक है लेकिन मति भिन्न है हिरण्या क्षेत्र कश्यप का ही परिवार है प्रहलाद रावण और कुंभकर्ण का ही परिवार है विभूषण और शिशुपाल और दंत की ही जाति है सहदेव की वही समाज है सहदेव जी भी सनक सनाधि है सनकाधिकों में सहदेव जी मारा जा और ये सहदेव जैसे हिरण्यकश्यप के मारने में श्री प्रहलाद कारण रावण के मारने में श्री विभीषण कारण बने ठीक उसी प्रकार शिशुपाल के मरने में श्रिशुपाली रावण है शिशुपाल के मरने में श्री सहदेव कारण बन रहे हैं सहदेव जी ने कहा अग्र पूजा ठाकुर की होनी चाहिए अरहति ही अच्युता श्रेष्ठम भगवान सातताम पति अच्ता श्रेष्ठ श्रेष्ठम अरहति अच्युत जो है वही श्रेष्ठता के योग्य है अग्र पूजा के योग्य जो अचुत होता है वो पूजा के योग्य नहीं है जो अच्युत है वही सिर्फ पूजा के योग्य अच्युत का मतलब जिसके जीवन में स्खन नहीं है अच्छुत का मतलब जो अपनी प्रतिज्ञा से कभी हटता नहीं है उसका नाम है अच्युत अच्छुत का मतलब जो जिसकी दृष्टि अपने भक्तों से कभी अलग नहीं होती है उसका नाम है अच्युत यह अचुत का भाव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 देश काल धनादय देश काल धन आदि सब इन्हीं में समझित इस प्रकार उन्होंने प्रस्ताव किया तस्मात कृष्णाय महते दीयता परमाहणम इसलिए भगवान कृष्ण को ही अगर पूजा मिलनी चाहिए अग्र पूजा की वही अधिकारी अगर आप ये कहो कि हम भी अधिकारी हैं हम भी अधिकारी हैं हम भी हैं हम भी हैं या इंद्र की करो या कुशाक के बराकी ब्रह्मा की करो या शिवशंकर की करो या विष्णु की करो तो याद रखना आप सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी श्री कृष्ण की पूजा में सबकी कामनाएं पूर्ण होगी, और अन्य किसी की पूजा में केवल उसकी कामना पूर्ण होगी जो प्रस्ताव करेगा और सब अपूर्ण रह जाएंगे तो कृष्ण की पूजा में शक्ति कामना कैसी पूर्ण होगी तो इस तरह से पूर्ण होगी कि एवं चेत सर्वभूता आत्मनशारहनम भवेंगे जब भगवान कृष्ण की पूजा करोगे उस तो समस्त प्राणियों का पूजन अपने आप को सर्वभूतात्म भूताय कृष्णा अन्य दर्शिनी दे शान्ताय पूर्णाय। दत्स्यान क्षता एक तुट्वास रहूत तूषणियों सहदेव जी चुका है अपना तो कहते हैं अब सहदेव जी का विश्लेषण कर रहे कौन है कि वित ये कृष्ण के अनुभाव की जानने वाली अनुभाव का मतलब होता है प्रभाव कृष्ण के प्रभाव को जानने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 कृष्णार्पित प्राण है क्यों कि जो कृष्णानुभावित होगा वह किसी और का हो ही नहीं सकता उमाराभ स्वभाव जी जाना ताई भजन ती भावना अनुभाव प्रभाव स्वभाव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 चारों तरफ से आवाज आने लगी साधु साधु साधु बहुत अच्छी बहुत अच्छी एकदम ठीक एकदम ठीक एक, एक, एक, एक आवाज चारों तरफ से उठने लगी महाराज चारों तरफ से तछुत्वा चुष्टु सर्वे साधु साध द्वितीय सप्तमा अब महाराज मिले नहीं विलंब नहीं श्री द्रौपदी और ठीक महाराज ने भगवान कृष्णचंद्र के मंगल में पूजन का उपक्रम किया केशम ऋषि केश की पूजा की ऋषि केश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकाराम मतलब ऋषि पर इंद्रिया इंद्रियों के जो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 बहुत प्रसन्न हो बहुत प्रसन्न होती और प्रणय विहू वाला प्रणय में बिहुवल होकर किया एक एक चीज चढ़ावें एक एक चीज का पूजन भेद सामग्री अर्पण करें और आंखों से आंसू भरती चली जाए इसका नाम तीन तणय विहू वाला राम जी ठाकुर को सूखी पूजा पसंद कर मेरी बात सुनना। मेरे राम जी को सूखी पूजा पसंद नहीं तो कह मैं सूखी नहीं होगी उसमें चंदन होगा तो खेसर होगी बढ़िया पंचामृत होगा स्वासित होगा स्नान का जो जल होगा पाद्य हो हो का होगा अर्घ्य होगा आचमन का होगा वो भी बढ़िया स्वासित होगा सूखी नहीं होगी अरे कहें ये तो तुम रूखे नहीं तो तुम ठाकुर पसंद करे ये तो तुम तो महाराज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 णय विवलता का मतलब है कि आंखों से आंसू समुच्छलित हो रहे हैं और रामजी ये आंसू को जितना ठाकुर प्यार करता है उतना तो किसी चीज को नहीं प्यार करता मेरी बात सोलह हारे सत्य समझना इसको भावता में समझना कल्पना में समझना और मेरी मेरी अपनी जो काल्पनिक मस्तिष्क की उपज है उसको मत ये तथ्य बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं आसुभाव अस्वभाव लेकिन ये निगोड़ी आंसू आती कबीरा हंसरा दूर कर कबीरा हंसना दूर कर रोने से करती वो रोने से मिलता है रोने से मम गुण गावत मुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बरीरा काम आदि मद दम भात कास मेहता प्रीत प्रणय विभुव स्थिति महाराज ने जो ठाकुर का पूजन किया तो प्रणय किया। भगवान के मंगल में पादार बिंदु को जब प्रक्षाड़ित किया गया तो वह जल उठाकर के मस्तिष्क ध्यान तो किया अकेले ने सभारिया सानुजा माप्य सकुटुंबो वह मुदा श्री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 तो किसी के यहां भागवत कहने के लिए गए या रामायण कहने के लिए गए तो राम जी वो बढ़िया से बढ़िया वस्त्र विचार छह महीना पहले से संयोग हाँ। जब महाराज जी आएंगे ये वस्त्र को पहले देखो बैठे इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह बैठे हुए हैं ऐसे कैसा करने लगा जो हमारे यहां 40 40 वर्ष की पीढ़ी यहां बैठी ऐसे रखे हम सोचते हैं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 सो भी पीत कौशे ही भूषण बढ़िया बढ़िया आभूषण ठाकुर जी जी प्रवाई करते और साधारण आभूषण नहीं है महाराज अगर हाथ का बाजू बंद है अंगद जिसको बोलते हाथ का अंगद है इसमें लड़िया है महाराज लड़िया है तो एक हीरे की लड़ी है एक नीलम की लड़ी है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 अरहित महाराज अगर सच्चे हृदय से कथा कहोगे ना तो ग्रंथ क्या है ग्रंथ स्वयं बतावेगा इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी अरहय कथम अश्रुपूर्ण अक्ष आंखों में आंसू गई नाशक नाशकत समवेक्षितु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 अरे आंखों में आंसू आ गए इतने भर गए कि ठाकुर का दर्शन होना बंद हो गया इससे बढ़कर की दर्शन कुछ नहीं आपने बहुत बड़ा दर्शन कर दिया और कद गदगद हो गया हृदय भर आया आवाज मुख से निकली नहीं आप स्तुति नहीं कर सके इससे बढ़कर स्तुति को नहीं हो ये स्तुति है और ये है दर्शन दर्शन और स्थिति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 आज युधिष्ठिर की जन्म जन्म की साधना पूर्ण होगी, गई के अंतरंग की अभिलाषा थी कि ठाकुर का अग्र पूजन हो मेरे मन में कई बार भाव आया था मैं तो भागवत की कथा कह रहा था यह कहीं प्रमाण नहीं मिला इसलिए मैं कहता भी नहीं कह सकता भी नहीं अभी भी दावे से कह रहा हूं लेकिन मेरे मन का दावा है कि राजस्व यज्ञ हुआ है ठाकुर की अग्र पूजा के इस युधिष्ठ का आयोजन कितना है मेरे मन ने एक बार शंका की कि युधिष्ठिर ऐसा भक्त जिसमें दो भुजाएं जिन विजय और अच्छी ऐसे युद्धिर के मन में राजसूर्य यज्ञ की भावनाई राजसूर्यज्ञ जो तो अभिमान का द्योतक है महाराज ठाकुर ने परीक्षा ली अपने भाइयों मेरे रघुनंदन रामचंद्र ने अपने भाइयों की परीक्षा ली जब राजसूर्य यज्ञ करें तो भरत जी महाराज के खड़े हो गए स्वामी ये जब भी तो अभिमान को दूसर करता है कि मैंने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया आपके तो सब अपनी हैं ही आप आपको स्वीकार करने की क्या जरूरत है समाधान कर दिया मैं संतुष्ट हुआ मेरे मन में ठाकुर जी घुस करके और उसका समाधान अच्छी बना क्या देख रहे ये युधिष्ठिर का अभिमान इससे नहीं बढ़ा युधिष्ठिर अभिमान बढ़ाने के लिए इसको किए भी नहीं युधिष्ठिर की हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरे कृष्ण की पूजा हो और दुनिया जय हो जय हो नम नम इसलिए युधिष्ठिरू यष्ठिर राजसूय करके ठाकुर का सम्मान करना चाहा अपना अभिमान बढ़ाना नीचे भक्त सम्मान ठाकुर का चाहता है अपना अपमान कराते हम क्या करते हैं हमारी संख्या नीच पतित पावर करते क्या है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 पवित्र मंगल में यश का गान हो रहा है और सब सुन रहे हैं लेकिन एक नहीं सुन पाया उसको उसको क्रोध आ गया उसको क्रोध क्यों आया उसको क्रोध आया क्यों भगवान कृष्ण से उसकी दुश्मनी नहीं थी एक बात और सुन ये जो शिशुपाल है ना इसको भगवान कृष्ण से कोई दुश्मनी नहीं आया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 कृष्ण के गुण के वर्णन की द्वारा एक क्रोध पैदा हुआ राम जी जब लोगों ने कृष्ण के गुण का वर्णन करना शुरू किया और इसने कान से सुना तो इसके मन में पैदा हो गया तो कृष्ण गुण वर्णन जात उठ के खड़ा हो गया बहुत कठोर कहने लग गया क्या करो मिशन जी जानते ही सुन बहुत कठोर कहने लग गया और उस कठोर को कुशुल करके भारत कुछ लोग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 चक्रेण जहारा पत तो रिपोर्ट और शिष्यपाल के शरीर से तेज निकला और तेज ठाकुर के चरणों में आ गया एक जय विजय का अंतिम जीवन था अब पुनः यहां से उठे और अपने जय विजय के में भाई थी ठाकुर के दरबार में नृत्य पार्षद के रूप में आ गए इनका सुभाग क्रम से हुआ पहले गय थी थी पहले हिरण्या क्षरण दैत्य रूपया दैत्य से थोड़ा और नीचे झुके और सुधार हुआ तो ये राक्षस बने लेकिन महर्षि की संतान राक्षस बन और सुधार हुआ अब ये मानव बन गए शिशुपाल ही रावण था शिशुपाल ही इर्द कश्यप था अब मानव बन गए और मानव बनकर के महाराष्ट्र भगवान कृष्ण